दोहावली कल्याण का सुगम उपाय निज दूषण गुण राम के समझे तुलसीदास होइ हो कलिकाल हू उभय लोक अनयास कह तो ही लाग ही राम प्रिय कह तू तो प्रभु प्रिय हो दुई मेरु चो सुगमान सोकी में सुगमा, सो तुलसी थोरी तुलसी दुई मह एक कही खेल छाण छेलू कह करु ममता राम सो कह ममता पर हेरू श्री राम जी की प्राप्ति का सुगम उपाय निगम आगम साहिब सुगम राम सांबुअसन सनमुख आवत पथिकाहनो भान तय सुप को त्यों ही तुलसी राम राम प्रेम के लिए वैराग्य की आवश्यकता राम प्रेम पथ पे दिए विषय तन पीठ तुलसी के चुरी परिहरे होत साहु दीठ तुलसी लो विषय की मुझा माधुरी बीठ तौलो सुधा सहस्र सम राम भगत सुठ सीठ प्रणागति की महिमा जय सो तय सो रावरो केवल कोशल पाल तो तुलसी को है भरो तिहु लोक तिहुकाल है तुलसी के एक गुण अवगण निधि कह लोग भलो भरो सो रावरो राम रीज भेजोग भक्ति का स्वरूप प्रीति राम सोनीत रागर सजीत तुलसी संतन के मते भगत की रीत कलियुग से कौन नहीं चला जाता सत्य वचन मानस विमल कपट रहित कर तू तुलसी जघ बर से व कही तुलसी तो सुखी जो राम सो सो दुखी निज मल गोस्वामी जी की प्रेम कामना ना तो नाते राम के राम सने हुने तुलसी मांगत जोरी कर जन्म जन्म शिव सब साधन को एक फल जहि जान्यो सो जान ज्योत्यो तो मन मंदिर बसहे राम धरे धनुान जो जगदीश तो अति भलो जु महिष तो भाग तुलसे चाहत जन्म भरी राम चरण अनुराग परो नरक फल चारो में चाक तुलसी राम सनेह को जो फल सो जर जाऊ राम भक्त के लक्षण सो हित सोहित रति राम सो रिपो बैर पिहाओ उदासन सब सो सरल तुलसी सहज सुखाओ तुलसी ममता राम सो समता सब संसार राग न रोष न दोस दुख दास भय भवपार उद्बोधन राम ही डरु गुरु राम सो ममता प्रीति प्रतीत तुलसे निरुपति राम को भय हार जीत तुलसे राम कृपाल सो कही सुनाव गुण दोष हो यदू दीनता परम पीन संतोष सुमिरन सेवा राम सो साहब सो ऐसे ललक जो जाने जानन ुलसी बिन जाने को जान तुलसी यह समझिया आन धरे धनुबान कर कठमलिया करे ज्ञानी ज्ञान विहीन तुलसी त्रिपथ बिहाई राम द्वार दीन बाधक सब सबके भये साधक भये न कोई तुलसी राम कृपाल से भलो होय सो हो शिव और राम की एकता शंकर प्रिय मम दोषी शिव दोषी ममदास दास हे नर करही कलप भरी घोर नरक महाबास महबासिलग बिलग सुख संग दुख जन्म मरन तुरी तो रहियत राखे राम के गचित अन राम प्रेम की सर्वोत्कृष्टता जाय कहब कर तो जाय जोग बिन छेम तुलसी जाय उपाय सब बिना राम पद प्रेम लोग मगन सब जोगही जोग जाय बिनु छेम तो तुलसी के भावगत राम प्रेम बिनु नेम श्री राम की कृपा राम लिखाई रावरी है सभी को नीक जो जो सा है सदा तोनी को तुलसी तुलसी राम जो आदर खोटो खरो खरोई दीपक काजर जल सिर धरो धरो सुधा जो धरोई नु विचित्र काजर बचन अधि आहार मन घोर तुलसी हरि भय साते कह पक्ष थोर लहन फूटी कौड़ी हो पोचा चाह काज तो तुलसी महगो किया राम गरीब निवाज घर घर माँगे टोक पुने भोपत पूजे पाय ये तुलसी तब राम विदो ते अब राम सहाय तुलसी राम सुदेज निबल होत त बलवान बैर बाल सुग्रीव के कहाँ हनुमान तुलसी राम होते यधिक राम भगत जान अजान राजा राम भे धनिक भे हनुमान क्यों सुसेवक धर्म कपे प्रभु कृतज्ञ हाथ अ जान जोरिहारदायक बर बरदान भगत हेतु भगवान प्रभु राम रायु तनुभ के चरित पावन परम प्राप्त नर रूप ज्ञान गिरा गोतीय माया मन गुण पार सोई सच्चानंद भन कर चरित उदार हिण्याख्य भ्राता सहित मधुकैटब बलवान्हींवतर वो कृपा भगवान भगवान्द सच्चिदानंदमय कंद भानुकूल के करत नर अत संसित सागर से